विक्रांत और अशोकन अब तक बोर्ड पर बने हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में पहुंच चुके थे हाँ ये रहा हर्षित ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा मैं मैं लेटेस्ट इमेज रेस्टोरेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूं, जिससे मोबाइल के ओरिजिनल वीडियो की क्लियरिटी और बढ़ाई जा सके भले ही सौ रेस्टोरेशन नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी हमें लगभग एक्चुअल फोटो मिल जाएगी अच्छा तो कितना टाइम लगेगा विक्रांत ने उत्सुकता के साथ सवाल किया जबकि वो इस वक्त इंस्पेक्टर अशोकन का रिएक्शन भी नोटिस कर रहा था लेकिन अभी भी अशोकन का रिएक्शन बिल्कुल न्यूट्रल था उसके चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था उसे देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि अशोकन डरा हुआ है घबराया हुआ है या फिर बहुत ज्यादा नर्वस है ज्यादा ऐसी ज्यादा दस मिनट हर्षित ने जवाब दिया और फिर चैम्पियन पिक्चर्स के सभी क्रू में इमेज इंफॉर्मेशन खोल दिखाने लगा एक बार इन सब लोगों की इन्फॉर्मेशन खोलकर सामने आ जाए फिर हम प्रसाद के फोन में मिले वीडियो में नजर आ रहे शख्स के फिगर से उन सभी को एक एक करके मैच करवाने की कोशिश करेंगे और जितने लोग लाइट हाउस के पुराने केस से रिलेटेड हैं उन्हें भी इग्नोर नहीं करना है लाइट हाउस के गार्ड और उसकी पत्नी के जितने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सभी के फिगर की भी मैच करवाना है इस केस रिलेटेड कोई भी शख्स मिस नहीं होना चाहिए विक्रांत ने कहा और इसके साथ ही वो इस वक्त अशोकन की आंखों को बड़े ध्यान से नोटिस कर रहा था अशोकन के चेहरे से और ज्यादा रिएक्शन पाने के लिए विक्रांत ने अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे ब्लर फिगर की तरफ इशारा करते हुए बुदबुदाने लगा मुझे तो लग रहा है कि ये वही लंबे बालों वाली लड़की है जब अशोकन ने विक्रांत के मुंह से लंबे बाल शब्द सुना तो फिर उसके चेहरे का रंग अचानक ऐसी बदल उठा अशोकन के चेहरे पर भय और घबराहट के भाव एक साथ नजर आने लगे लेकिन ऐसा इसलिए था क्यूँकी प्रसाद ने पहले ही बीच पर किसी लंबे बाल वाली लड़की को देखने का दावा किया था गजब का है दिन सोचो जरा ऐसे सेंसिटिव मोमेंट और अचानक से विक्रांत का फोन फुल वॉल्यूम में बजने लगा विक्रांत ने रिंगटोन को फुल वॉल्यूम में सेट कर रखा था ऐसे में इसके बचते ही वहाँ पर मौजूद लोग अचानक से चौंक उठे हेलो विक्रांत ने फोन उठाकर तेजी से रूम ऐसी बाहर की तरफ भागा और वो फोन आरोप बहुत तेजी से बोलते हुए बात कर रहा था ओह सर सर सर आपको हर्षित ऐसी बात करना है अच्छा हर्षित मेरे ही साथ है hmm, हाँ मुझे पता है ठीक है विक्रांत ने दूर से ही इशारा करके चिल्लाते हुए हर्षित को बुलाना शुरू कर दिया हर्षित जल्दी आओ सर का फोन है अशोकन कन्फ्यूज होकर हर्षित की तरफ देख रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस सर का फोन आया हुआ था हर्षित ने तुरंत ही वहां पर रखे हर्षित के हार्ड ड्राइव को यूएसबी केबल की मदद से अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और फिर जल्दबाजी में हार्ड ड्राइव को यू ही लगाकर छोड़कर भाग गया हर्षित के जाने के बाद अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में सिर्फ अशोकन ही बचा हुआ था हर्षित के ऑफिस से बाहर जाने के बाद अशोकन की नजर वहां आरोप रखे हार्ड ड्राइव पर ही टिकी हुई थी अभी विक्रांत हर्षित को फोन पकड़ा वापस लौट ऑफिस में जा ही रहा था तभी अचानक ऐसी किसी के पानी में कूदने की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत तेजी से भागता हुआ बोट के किनारे पहुंचा। तो वहाँ पर उसने देखा कि बहादुर ने बोट से नीचे एक पुलिस वाले को धक्का मारकर गिरा दिया है और वो खुद भागते हुए दूसरे स्टीमर की तरफ जा रहा है ओ हर्षित बहादुर भाग रहा है पकड़ो उसे जल्दी करो विक्रांत चिल्लाते तो हुए बोर्ड ऐसी बाहर की तरफ भागने लगा स्टीमर के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देने लगी और कुछ ही सेकंड में स्टीमर के तेजी ऐसी भागने की आवाज़ भी आनी शुरू हो गयी ये देखकर हर्षित भी जल्दी ऐसी फोन जेब में रखकर बोर्ड से नीचे की तरफ भागने लगा विक्रांत ने अशोकन की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाकर चिल्लाते हुए कहा, अशोकन जल्दी बहादुर भाग रहा है रोको उसे इसके बाद विक्रांत और हर्षित बोर्ड से उतरकर भागने लगे जबकि अशोकन ऑफिस से बाहर आकर साइड वाले कॉरिडोर में खड़े होकर विक्रांत और हर्षित को देखने लग गया बड़ी आश्चर्य वाली बात ये थी की कुक बहादुर को भी स्टीमर चलाना आता था और वो स्टीमर लेकर तेजी ऐसी वरकला के मेन बीच की तरफ भागने लगा बहादुर ने भागते वक्त एक पुलिस वाले को बोर्ड ऐसी धक्का मार कर नीचे गिरा दिया था और वो अभी भी पानी से बाहर आने के लिए स्ट्रगल कर रहा था इस वक्त वहाँ पर दो और गार्ड भी मौजूद थे लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया वो दोनों हैरत भरी निगाहों से उन लोगों को देख रहे थे क्या कर रही हो तुम दोनों जल्दी जाओ रोको उसे उन दोनों को यु खड़ा देकर अशोकन ने चिल्लाते हुए कहा ओके सर अशोकन का ऑर्डर मिलते ही कई सारे पुलिस वाले बोर्ड ऐसी उतर भागने लगे विक्रांत फूर्ति दिखाते हुए वहाँ पर खड़े एक दूसरे स्टीमर पर जाकर बैठ गया उसने जल्दी ऐसी इंजन स्टार्ट कर दिया और फिर वो तेजी से बहादुर की बोट का पीछा करने लगा जबकि हर्षित पानी में डूब रहे दूसरे पुलिस वाले को बचाने में लग गया इंस्पेक्टर अशोकन काफी ज्यादा नर्वस नजर आ रहे थे वो अपना फोन निकाल कर पुलिस स्टेशन कॉल करके हेल्प मांगना चाहते थे लेकिन ठीक इसी वक्त उसका ध्यान बोट पर गया इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं था बोट को खाली देख उसके दिमाग में एक आईडिया आया उसने पीछे मुड़कर एक बार के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस को ध्यान ऐसी देखा और फिर धीरे धीरे अपना कदम पीछे की तरफ खींचने लगा ये बात अशोकन को बहुत अच्छे से पता थी कि इस बोट पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और ये सभी कैमरे उसी की तरफ फोकस किए हुए हैं। ये देखकर अशोकन ने तुरंत ही अपने कान पर फोन लगा लिया और फिर बोट में पीछे की तरफ जाने लगा उसके ऐसा करके देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि वो किसी से सीरियस बात करते हुए बहादुर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बड़ी चालाकी से बोट के पीछे जाकर वहाँ से स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स के ऑफिस में जाने का प्रयास कर रहा था दरअसल स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स के ऑफिस का एक दरवाजा बोट के आगे की तरफ खुलता था और दूसरा दरवाजा ऑफिस में पीछे की तरफ खुलता था इसके साथ ही ऑफिस की एक वॉल की तरफ से कॉरिडोर भी था जो कि बोट के आगे वाली बालकनी को पीछे की बालकनी से कनेक्ट करता था अशोकन इस वक्त इसी कॉरिडोर से चलते हुए पीछे की बालकनी की तरफ निकल गया वहाँ पहुँच उसने सबसे पहले उस एरिया को ढूंढने की कोशिश की जहाँ पर कैमरे का रेंज नहीं आ रहा था पीछे की तरफ वाली बालकनी से होते हुए अशोकन बड़ी चालाकी से विक्रांत के ऑफिस में कैमरे की नजर से बसता हुआ पहुंच गया वहां पहुंचने के बाद उसने बड़ी चालाकी से कैमरे की नजर से बसता हुआ हर्षित के लैपटॉप के पास पहुंच गया वहां पहुंचने के बाद उसने जल्दी से वहां पर लगे प्रसाद के हार्ड ड्राइव को कम्प्यूटर ऐसी डिसकनेक्ट करने लगा अभी उसने हार्ड ड्राइव को हाथ लगा ही था कि अचानक ऐसी वहाँ जोरदार शोर सुनाई पड़ा डर के मारे अशोकन पीछे हट गया और जिस दिशा ऐसी आवाज आ रही थी उस तरफ देखने लगा फिर तुरंत ही अपने कदम पीछे की तरफ खींचने लगा ठीक इसी समय ऑफिस के फ्रंट गेट की तरफ से दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई पड़ी कुछ ही सेकंड में अशोकन के सामने एक लड़की आकर खड़ी होगी इस लड़की के लेफ्ट हाथ में एक कैमरा था वो कॉट इंस्पेक्टर अशोकन डर के मारे लगे, जबकि उनका दाया हाथ धीरे धीरे कमर में लगे हुए पिस्टल की तरफ पड़ने लगा हालांकि अशोकन का हाथ पिस्टल तक पहुँचता उससे पहले ही एक और चौंकाने वाली घटना वहां पर हो उठी दरअसल अशोकन के सामने खड़ी औरत ने अपने दाएं हाथ से ब्लैक कलर की पिस्टल पकड़ रखा था इंस्पेक्टर अशोकन के लिए ये बेहद कठिन परिस्थिति थी अशोकन ने देखा कि उस औरत ने उसकी तरफ पिस्टल तान रखा है अब वो इस औरत को पहचान गई ये रेडी कोई और नहीं थी बल्कि एक्ट्रेस समन्ता थी अब शायद अशोकन को ये समझ में आ चुका था की उसे फंसाने के लिए कोई गहरी चाल चली गई है और अब वो विक्रांत के चंगुल में बुरी तरह से फंस भी चुका है पिस्टल का अशोकन के सीधे खड़ी उसकी आंखें गुस्से ऐसी लाल हो चुकी थी गुस्से के मारे उसकी आंखों ऐसी आंसू भी निकलने लगा तुम थे समन्ता ने एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए कहा तुम खुद पुलिस में हो और फिर भी तुमने इतने लोगो को मार डाला छी तुम्हे शर्म भी नहीं आती इंस्पेक्टर अशोकन शॉक्ट होकर समन्ता की तरफ देखने लग गए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था अभी भी अशोकन का एक हाथ उसके कमर में लगे हुए बंदूक पर ही रखा हुआ था लेकिन अब उसके भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उस गन को बाहर निकालने के बारे में सोच भी सके ये हुई ना बात विक्रांत जोर ऐसी हंस पड़ा हालांकि हर्षित इस वक्त विक्रांत से भी ज्यादा एक्साइटेड था लेकिन फिर भी वो काफी सावधान था उसने अपने हाथ में गन ले रखा था और तेजी ऐसी ऑफिस की तरफ भागते हुए जा रहा था अभी उसने जश्न मनाना नहीं शुरू किया था वहाँ पर मौजूद बाकी के पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था सभी होकर इधर उधर देख रहे थे उन लोगों के पास बंदूक तो नहीं थी लेकिन जब उन्होंने समंता को अशोकन के ऊपर बंदूक ताने हुए देखा तो वो चिल्लाते हुए समंता को रोकने की कोशिश करने लगे नहीं रुको तुम लोग गलत शख्स को रोक रहे हो <laughs> रोकना तो है अपने सर को रोको विक्रांत ने जोर जोर से हंसते हुए कहा अब तो वो पुलिस वाले और ज्यादा कन्फ्यूजन में आ गए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तभी उनकी नजर हर्षित पर पड़ी जो इस वक्त अशोकन के ऊपर बंदूकता ने खड़ा हुआ था